महाभारत कर्ण कर्णपर्व अशीति तमोध्याय अर्जुन का सेना को नष्ट करके आगे बढ़ना सन्जय उवाच राजुरू प्रवरबल दुत मज्जतमेव कौन्तेज्जीषु धनंजय विसिज्यु तपुन से भारत थाय क्य प्राणो मृत्युलोकाय परवीरान धनंजय संजय कहते हैं महाराज कौरव सेना के प्रमुख वीरों ने कुंती पुत्र भीमसेन पर धावा किया था और वे उस सैन्य सागर में डूबते से जान पड़ते थे भारत उस समय उनका उद्धार करने के लिए अर्जुन ने सूत पुत्र की सेना को छोड़कर उधर ही आक्रमण किया और बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों को यमलोक भेज दिया। भाग्यंत माहि तदनंतर अर्जुन के बाण जाल आकाश के विभिन्न भागों में छा गए वे तथा और भी बहुत से बाढ़ आपकी सेना का संघार करते दिखाई दिए स पक्ष संघा चरितम काशम पूरी यंथरे धनंजयो महाबाहु करुणाम अंत भवत जहाँ पक्षियों के झंड उड़ा करते थे उस आकाश को बाणों से भरते हुए महाबाहु धनंजय महाकौरव सैनिकों के काल बन गए ततो गात्रि प्राचिपार्थ शिरासी चक्र पार्थ ने भल चुरप्रो छुर, तथा निर्मल नाराचों द्वारा शत्रुओं का अंग अंग काट डाला और उनके मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया समंततः छोधे समावृता जिनके शरीरों के टुकड़े टुकडे हो गए थे कवच कटकर गिर गए थे और मस्तक भी काट डाले गए थे ऐसे बहुत से योद्धा वहाँ पृथ्वी पर गिरे थे और गिरते जा रहे थे उन सब की लाशों से वहाँ की भूमि सब ओर से पट गई थी धनं शराभ्यस्त संदना स्वरथ संस्त व्यंगा अंगा वय जिन पर अर्जुन के बाणों का बारंबार मार पड़ी थी वे रथ के घोड़े रथ और हाथी छिन्न भिन्न और विद्वस्त हो गए थे उनका एक एक अंग अथवा अवज कटकर अलग हो गया था इन सब के द्वारा वहां की भूमि आच्छादित हो गई थी सुदुर्गम आ सु रणभूमि महा राजन महावैतरण रणभूमि महावैतरणी नदी के समान अत्यंत दुर्गम बहुत ऊंची नीचे और भयंकर हो गई थी उसकी ओर देखना भी अत्यंत कठिन जान पड़ता था ऐसा चक्राक्ष भग्ने सावधान ससुत हतु तय तिरणा भवन योद्धाओं के टूटे फूटे रथों से रणभूमि ढक गई थी उन रथों के सा दंड पहिये और धुरे खंडित हो गए थे कुछ रथों के घोड़े और सारथी जीवित थे और कुछ के अश्व एवं सारथी मार डाले गए थे सुवर्ण वर्ण सन्नाह जोधय कनक भूषण आस्थिता प्लृप्त वर्माण भद्रा निमदा दिपा क्रुद्धा क्रूर महामात्रि पाष्हंगोष्ठ प्रचोदिता चतुशता सर्वतभतापेतु कि पर्यस्ताली बृंगाणी स सी महागिरे धनंजय किरेटधारी अर्जुन के उत्तम बाणों से आहत होकर नित्य मद बहाने वाले कवचधारी एवं मंगल में लक्षणों से युक्त ४०० रोज भरे हाथी धराशायी हो गए उन हाथियों पर चुवर्ण में कवच और सोने के आभूषण धारण करने वाले योद्धा बैठे थे और क्रूर स्वभा वाले महावत उन्हें अपने पैरों के एड़ियों तथा अंगूठों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे उन सब के साथ गिरे हुए भी हाथी, जीव जंतुओं से धराशायी हुए महान पर्वत के शिखरों के समान सब और पड़े थे अर्जुन के बाणों से विशेष घायल होकर गिरे हुए उन गजराजों के शरीरों से रणभूमि ढक गई थी घनान निवांसमान जैसे अंशमाली सूर्य बादलों को छिन्न भिन्न करते हुए प्रकाशित हो उठते हैं उसी प्रकार अर्जुन का रथ सब ओर से नेघों की घटा के समान काले मद श्रावी गजराजों को विदिर्ण करता हुआ वहां आ पहुंचा था हतैर्गज मनुष्या स्वयं भिन्नेश बहुधार थ विशस्त्र कवच है युद्ध सौंदर्य गायुधय मार्ग तीर्णतुट नीम मारे गए हाथियों मनुष्यों और घोड़ों से टूट फूट कर बिखरे हुए अनेकार्यकृतों से यंत्र तथा कौचों से रहित हुए युद्ध कुशल प्राण सुनने योद्धाओं से और इधर उधर फेंके हुए आयुधों से अर्जुन ने वहाँ के मार्ग को आच्छादित कर दिया था डी सोमहदरवारोरेशन स्नुरीवाम्बरे उन्होंने आकाश में मेघ के समान भयानक भद्रपात के शब्द को तिरस्कृत करने वाले भयंकर स्वर में अपने विशाल गांडी धनुष की टंकार की तथा प्राद चमुर्धन जय सराहता महा महावात समावि महानवरी महा बसा करे अर्जुन के बाड़ों से आहत हुई कौरवसेना समुद्र में उसे तूफान से टकराए हुए जहाज के समान विधिण हो उठी नाना रूपा प्राण हरा शरांडी बचोदिता अला तोल्का प्रख्याव सैन्य निर्दन गाँधी धन से छुटे हुए प्राण लेने वाले नाना प्रकार के बाण जो अलात उल्का और बिजली के समान प्रकाशित हो रहे थे आपकी सेना को दग्ध करने लगे महागिरोजितमथाम तथा तो महासैन्यम प्रापितम जैसे रात्रि काल में किसी महान पर्वत पर बांसों का वन जल रहा हो उसी प्रकार अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुई आपकी विशाल सेना आग के लपटों से घिरे हुई सी प्रतीत हो रही थी समपीष्ट दग्ध विध्वस्त तव सैन्य प्रवेश बाणत प्रादुत दिशा किरेटधारी अर्जुन ने आपकी सेना को पेश डाला जला दिया विध्वंस कर दिया बाणों से बिन्द डाला और संपूर्ण दिशाओं में भगा दिया महावरे मृग गण धा वाग् नेत्राचिता जथा कर पर भर तंत्र निर्दग्धा सभ्य जैसे विशाल वन में दावा नल से डरे हुए मृगों के समूह इधर उधर भागते हैं उसी प्रकार सभ्य साप की अर्जुन के बाण रूपी अग्नि से जलते हुए कौरव सैनिक चारों ओर चक्कर काट रहे थे उत्सृ च महाबाहु भीमसेनम तथा रड़े बलम कुरुणाम उद्विघ्नम सर्व महाशीत रणभूमि में उद्विग्न हुई सारी कौरव सेनारे महाबाहू भीमसेन को छोड़कर युद्ध से मुंह मोड़ लिया ततस्व गुरुषु भगनेषु विभत्सूर पाजि भीमसेनम समा साध्य मुहूर्त इस प्रकार कौरव सैनिकों के भाग जाने पर कभी पराजित न होने वाले अर्जुन भीमसेन के पास पहुंचकर दो घड़ी तक रुके रहे समागमे मंत्रित्वाच फाल गुण वैसल्यम उमी कथित्वा युधि फिर भीमसेन से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और यह बताया कि राजा युधि शरीर से बाहर निकाल दिए गए हैं अतः वे इस समय स्वस्थ हैं भीमसेनाभ्यनु तत्तः प्रायध रथ घोषेरा पृथ्वी भारत भारत तत्पश्चात भीमसेन की आज्ञा ले अर्जुन अपने रथ की घर से पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए वहां से चल रिये ततः पविति दस्योध मुंग तब पुत्रे तनंजयः इसी समय आपके दस वीर पुत्रों ने जो योद्धाओं में श्रेष्ठ और दुशासन से छोटे थे अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया ते तम बाड़े उलका भरत नंदन जैसे शिकारी लुआठों से हाथी को मारते हैं उसी प्रकार अपने धनुष को ताने हुए उन सूरवीरों ने नाचते हुए से वहां अर्जुन को बाणों द्वारा व्यथित कर डाला अपसभ्या मधुसूतन नुक्तान ही सता मेने उसमें भगवान श्री कृष्ण यह सोच करके अर्जुन द्वारा इन सब को यमलोक में भेज देना उचित नहीं है रथ के द्वारा उन्हें शीघ्र ही अपने दाहिने भाग में कर दिया तथा द्रवन मूढ़ा पराम मुखर थे पान सायक नारा चैच चंद्रैश्च तब तब अर्जुन का रथ दूसरी ओर जाने लगा दूसरे मूढ़ योद्धा लोग उन पर टूट पड़े उस समय कुंती कुमार अर्जुन ने उन आक्रमणकारियों के ध्वज अश्वधनुष और बाणों को नाराजों और अर्ध चंद्रों द्वारा शीघ्र ही कार गिराया अथान्य बहुसे सामं तयत रोषसंद सन्द भूतरे तुम्हें वक्णीव बभू कमी भूरिष तदनंतर तो अन्य बहुत से भल्लों द्वारा उन सब के मस्तक काट डाले वे मस्तक रोज से लाल हुए नेत्रों से युक्त थे और उनके ओठ दाँतों तले दबे हुए थे पृथ्वी पर गिरे हुए उनके वे मुख बहुसंख्यक कमल पुष्पों के समान सुशोभित हो रहे थे तांस भल्ले महाबे गये दस भेर दस भारत रुकमा अंगम पुंख प्रायाद मित्र भारत शत्रुओं का संहार करने वाले अर्जुन सुवर्ण में पंख वाले महान वेघशाली दस भल्लो द्वारा सोने के अंगनों से विभूषित उन दसों वीरों को बीध कर आगे बढ़ गए इसे श्री महाभारत कर्ण पर्व संकुल युद्ध शीत तम इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय अस्सीवा अध्याय पूरा हुआ हम